के बाद फिर इंस्पेक्टर ने आगे बताते हुए कहा वैसे मैंने चेक किया है शायद हो सकता है कि ट्रक काफी ज्यादा लोडेड था इस वजह से यहाँ गाँव के रास्ते में ट्रक एक जगह पर कीचड़ में फंस गया था तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो लोग अभी तक कहीं ज्यादा दूर जा सके होंगे कीचड़ में फंस गया था विक्रांत ने अपनी भुआई टेडी करते हुए कहा और फिर उससे बोल पड़ा तुम इसका वीडियो बनाकर मेरे पास भेजो लेकिन सर अब तो ट्रक वहाँ से निकल चुकी है अब कैसे वीडियो बनायेंगे इंस्पेक्टर ने कन्फ्यूज होते हुए सवाल किया अरे यार किन चूतियों को पुलिस में भर रखा है इन लोगों ने मैं ट्रक की वीडियो बनाकर भेजने के लिए, के लिए कह रहा हूँ विक्रांत ने अपना माथा पीटते हुए कहा ओ अच्छा सर अच्छा मैं देता हूँ विक्रांत को वीडियो कॉल करते हुए इस ट्रक को दिखाना शुरू कर दिया इस टाइम विक्रांत की नजर अपने सामने हाईवे ट्रक के पास कई लोगों के लड़ने झगड़ने पर पड़ पड़ी इन लोगों के बीच हाईवे पर बिखरे हुए सिगरेट के डिब्बों को लेकर काफी लड़ाई झगड़ा होता दिख रहा था दरअसल हाईवे पर जा रही गाड़ियों के कुछ ड्राइवर्स की नजर जब ट्रक में लदे काफी हाई प्राइस वाले सिगरेट पर पड़ी तो फिर उन इसे अपनी भरना कर दिया। उन्हें ऐसा करते देख वहाँ पर मौजूद को लगा की ऐसे में उन्होंने उन लोगों को रोकना शुरू कर दिया ऐसे में उन लोगों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था ठीक है मैं आपको वीडियो बनाकर भी सेंड कर दे रहा हूँ इंस्पेक्टर ने वीडियो कॉल को बंद करके इसे नॉर्मल ऑडियो कॉल पर स्विच करते हुए विक्रांत से कहा अच्छा विक्रांत सर एक बात और अभी तक हमें दूसरा ट्रक नहीं मिला है अभी हम लोग इसको ढूंढ ही रहे हैं। तो मुश्किल परेशान मत हो विक्रांत के फोन पर अब तक वीडियो आ चुका था और वो वीडियो को बड़े ध्यान से देखे जा रहा था। उधर दूसरी तरफ ऐसी वो विक्रांत उसको दूसरे ट्रक के बारे में एक एक डिटेल दे रहा था आ, तो आपने उसे पकड़ लिया वो इंस्पेक्टर ये न्यूज सुनकर काफी एक्साइटेड था फिर विक्रांत को उस वीडियो में कुछ अजीब नजर आया उस वीडियो में ट्रक एक संकरे से रोड पर खड़ी थी भले ही ट्रक काफी लोडेड थी लेकिन फिर भी इसका एक भी पहिया सड़क के किनारे बने कीचड़ में नहीं फंसा हुआ था इसके साथ ही जिस तरह से वहां पर कार खड़ी थी वो भी देखने में काफी अजीब सा लग रहा था उस कार की पोजीशन देखकर यही लग रहा था कि या तो उसका एक्सीडेंट हुआ था या फिर उस कार को किसी खास मकसद से उस पोजीशन में रखा गया था अचानक से विक्रांत को उस वीडियो में एक और प्रॉब्लम समझ में आ चुकी थी उसने तुरंत ही सवाल किया इंस्पेक्टर साहब जरा आप ट्रक के बायाडलाइट की तरफ देखिये उसमें कोई स्क्रैच वगैरह है क्या एक मिनट मैं देखता हूँ चौंकते हुए जवाब दिया हाँ मुझे भी यहाँ पर डार्क ग्रीन पेंट दिख रहा है और ये शीशा भी कुछ टूटा हुआ है इसका मतलब इसका मतलब ये लोग शायद कोई दूसरी कार लेकर भागे है विक्रांत ने इंस्पेक्टर के मुँह के बाद खुद कहना शुरू कर दिया उसके आवाज में काफी ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा था हाँ इंस्पेक्टर ने फिर तुरंत ही जवाब दिया मैं तुरंत चेक करता हूं कि किसी गाड़ी या कार के गायब होने का एफआईआर अभी जल्दी में दर्ज तो नहीं करवाया गया है इस पर विक्रांत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा मां का इसकी ये नंदू बहुत चराक है वो ड्राइवर को लेकर भागा होगा और ड्राइवर को अपने कब्जे में लेकर रखा होगा तुम बस रोड के सभी सीसी कैमरों को चेक करो और खास तौर पर हरे रंग की कार पर नजर रखना और एक चीज ये भी दिमाग में रखना की ट्रक के बाय तरफ वाली हेडलाइट डेमेज हुई है हाँ हाँ अब मैं मैं तुरंत करता हूँ इंस्पेक्टर ने फोन रखते हुए और अंत में उसके फोन रखने से पहले ऑफिसर अजय का भी हाल पूछ लिया अजय सर कैसे हैं अब तो ठीक है खतरे से बाहर है विक्रांत ने फोन रखने से पहले उसे जवाब दिया फोन रखने के बाद विक्रांत ने देखा कि अब तक हाईवे पर और भी काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे और ये लोग आपस में सिगरेट के डिब्बों के बंटवारे को लेकर झगड़ा कर रहे थे अभी तक जो सिगरेट को लूटने से बचा रहे थे अब उन्होंने भी हार माननी थी और वो हाईवे के किनारे एक तरफ बैठकर इस लूट को देख रहे थे जबकि ज्यादातर लोग सड़क पर बिखरे डिब्बों को उठा-उठाकर अपनी-अपनी गाड़ी में भर रहे थे विक्रांत जब उस नजारे को देखा तो फिर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया उसे इन लोगों को देखकर वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसने तुरंत ही अपनी पिस्टल को बाहर निकाल लिया भले ही इसमें अब एक भी गोली नहीं बची थी लेकिन फिर भी वहां पर मौजूद लोगों को यह बात नहीं पता थी इस बात का फायदा उठाते हुए विक्रांत उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहता था वो अपने हाथ में पिस्टल लेकर उस ट्रक के बेहद करीब पहुंच गया जब विक्रांत पिस्टल लेकर ट्रक के पास पहुंचा तो फिर अचानक से उसकी नजर वहां पर एक बेहद अजीब सी चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसकी आंखे गुस्से से लाल हो उठी विक्रांत ने देखा की रोड के उस पार जिस तरफ वो फ्यूल टैंकर गिरा पड़ा था उससे थोड़ी ही दूरी पर एक हरे रंग की वहन खड़ी थी फ्यूल टैंकर से इस वैन की दूरी महज पांच मीटर भी नहीं रही होगी और इसके साथ ही इस वैन की बाएं साइड वाली हेडलाइट टूटी -टू हुई भी थी ये देखकर विक्रांत बिल्कुल सन्न रह गया उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था वैन को दूर से देखने पर तो ये समझ में आ रहा था कि उसके भीतर कुछ लोग बैठे हुए हैं लेकिन वो लोग वैन के भीतर बैठकर क्या कर रहे है ये समझ नहीं आ रहा था इस वैन के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद पड़े हुए थे ऐसे में वैन को देखकर साफ लग रहा था कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है क्योंकि बाहर जो कुछ भी हो रहा था पर वैन में बैठे लोग तनिक भी ध्यान नहीं दे रहे थे जो कि काफी अजीब लग रहा था उस वैन को देखकर विक्रांत ने खुद को छुपा लिया और फिर बड़े ध्यान से उसे देखने लग गया उसने वैन को देखते हुए ये अनुमान लगाया की काफी देर से यहाँ पर मौजूद है क्योंकि ये वैन ट्रैफिक जाम में फसी हुई नजर आ रही थी अभी भी उसके आगे और पीछे काफी सारी गाड़िया खड़ी थी जिसे पार करके निकलना उसके लिए बेहद मुश्किल था विक्रांत सोच में पड़ गया कहीं इस वैन में नंदू चोर तो नहीं बैठा है लेकिन वो वैन लूटकर दोबारा यहाँ वापस क्यों आएगा कहीं वो अपने साथियों को बचाने के मकसद से तो नहीं आया या इस टाइम वो यहाँ पर आकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए सोचना शुरू किया तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। <laughs> अब तुम्हें और ज्यादा मुझे और ना ही अपना चोरी का सामान अपने साथ ले पाओगे। और से तुम यहां हुए हो मुझे तो लग रहा है की अब तुम्हारी मदद सिर्फ एक इंसान कर सकता है और वो सिर्फ मैं हूँ ये सब चीजें सोचते हुए विक्रांत ने अपने हाथ में ली हुई पिस्टल को और मजबूती के साथ पकड़ लिया लेकिन अबले ही पल वो फिर से निराश हो उठा क्योंकि तो उसे याद आ गया कि उसके पिस्टल में एक भी गोली नहीं बची है दरअसल विक्रांत जयपुर से यहाँ पर सिर्फ केशव पंडित के बारे में पता लगाने के लिए आया हुआ था तो उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इस पर काम करते करते उसे इतनी डेंजरस सिचुएशन का भी सामना करना पड़ सकता है इसी वजह से वो लिमिटेड गोली के साथ पिस्टल लेकर आया हुआ था अब एक बात तो क्लियर थी कि विक्रांत अपनी इस खाली पिस्टल के सहारे इन लोगों का सामना तो कर नहीं सकता था ऐसे में उसने उन लोगों से भिड़ने का दूसरा प्राण बनाया उसने सोचा कि जब तक यहाँ पर बैकअप पुलिस फोर्स नहीं आती तब तक इन लोगों को यहाँ पर कुछ देर तक रोका जा सकता है अभी विक्रांत ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसने देखा कि वो हरे रंग वाली वैन धीरे धीरे चलने लगी है और विक्रांत के साइड में जो खिड़की थी उसका शीशा भी धीरे धीरे नीचे होने लगा था